अनोशो टॉक अष्टावक्र महा गीता नंबर सिक्सटी फाइव प्रयतनात प्रयतनाथ वाम नापनो नोति तत्व मेण प्राप्नतीव्रत शुद्ध बुद्ध प्रिय पूर्ण निस्पंचरामय आत्मा तम न जानती तराभ्यासपराजन नाती कर्मणा मोक्षम विमूढ़सि धन्यो विज्ञाने मुक्त्यव्रय मूढ़ो नानो तब्रह्म यतो य भवतछति अनीन्ना पीरो परहम स्वभारा ग्रहव्य ग्रह मुढ़ संसोषका एक मूल से मूलच्छेद बुद् न शांति लूढ़ो यत शमित सर्वदा शांतमानस पहला सूत्र तन्य शांतस मूलो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 एक पत्र मेरे पास आया पत्र लिखने वाले ने पूछा है कि अष्टावक्र तो कहते हैं कुछ भी ना करो और आप इतना ध्यान करवा रहे जब कुछ नहीं करना है तो ये ध्यान नाचना कूदना इसकी क्या जरूरत है अब यह आदमी क्या कह रहा है ये आदमी कह रहा है जब अप्रियन से मिलता है तो चादर दे दो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 इसलिए अष्टवकर कहते हैं अज्ञानी पुरुष प्रत्न और अप्रयत्न दोनों से ही सुख को नहीं पाता है प्रत्न में दौड़ धूप रहती है इसलिए चूक जाता अप्रय्त्न में आलस हो जाता गहन तंदरछ छा जाती इसलिए चूक जाता दोनों के मध्य में है मार्ग आसान है मैंने कहा दौड़ने में जागना और आसान है मैंने कहा सोने में न दौड़ना दोनों के मध्य मार्ग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 प्रतनात्वा मूढ़ो न आपनोति निवृतम अभागा है मूढ़ मूल शब्द को भी समझ लेना मूढ़ का अर्थ बुद्धिहीन नहीं होता मूढ़ का अर्थ सोया सोया आदमी तंद्रा में डूबा आदमी मूर्छित आदमी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 वो पुजारी ज्ञानी था लेकिन मूढ़ था वो दोहराता रहा तोते की तरह दोहराता रहा जिससे तोता राम राम राम राम रटता रहे तुम जो सिखा दो वही रटता रहे इससे तुम यह मत सोचना कि तोता मोक्ष चला जाएगा क्योंकि राम राम रट रहा है प्रभु नाम में स्मरण कर रहा है यह भी हो सकता है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 रिंझाई बड़ा हैरान होता कि इसी सूत्र को पढ़ के पढ़ के भी नहीं सुन के न ज्ञान को उपलब्ध हुआ लोग क्यों के जाते तुम्हारे ऊपर निर्भर है कैसे तुम सुनते हो अगर तुम शांत जागृत होश से भरे सुन रहे हो तो इसी क्षण घटना घट गट सकती है फिर न ध्यान करना है न तप ना जब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 कि कलकत्ते चले जाएं, चले गए कल्पना में मगर जा थोड़ी रहे हो वस्तुता थोड़ी पहुंच गए हो सिर्फ कल्पना उठी हो सकता है कलकत्ते पर कलकत्ते के किसी चौरस्ते पर खड़े स्वप्न में कल्पना में अब अगर मैं तुमसे कहूं कि लौट आओ घर अपने तो क्या तुम मुझसे पूछोगे कि कैसे लौटे कौन सी ट्रेन पकड़े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 मैं कुछ चूक रहा हूं मेरे जीवन में ऐसी बात नहीं मेरी पत्नी क्यों नहीं ऐसा प्रेम करती जैसा यह पत्नी कर रही उसे पता नहीं कि घड़ी भर पहले क्षण भर पहले क्या हो रहा तुमने जब दस्तक दी थी उसके पहले क्या हो रहा था उसे पता नहीं दूसरों को हंसते देखकर हर एक को ऐसा लगता है कि शायद मुझसे ज्यादा दुखी आदमी दुनिया में कोई नहीं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 तुम्हारे रंगरोगन के कारण यह भी हो सकता है कि अब ताली भी ना लगे तुमने इतना रंगरोगन कर दिया हो कि ताली का छेद भी बंद हो गया हो और तुम जिसे खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर बंद है तुम उसे लेकर आए हो यह विरोधाभास लगेगा लेकिन इसे याद रखना इस पृथ्वी पर तुम उसी को खोजने के लिए भेजे गए हो जो तुम्हें मिला ही हुआ है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 सी होने की जरूरत नहीं है सी होने का बोध जगना चाहिए अभ्यास नहीं बोध धन्यो विज्ञान मात्र धन्य है वे जो सुन के जाग जाते जिन्होंने देखा चेहरा अपना दर्पण में और पहचाना मूढ़ो नापनोती तद ब्रह्म यतो भवि तुम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 कुछ होना यह धार्मिक आदमी का, का लक्षण नहीं बीइंग जो है उसे जान लेना होने की दौड़ संसार है और जो है उसके प्रति जागना धर्म है मूढ़ो नापनोति तद ब्रह्म य तो भवितु मिच्छति अनिच्छन्नपी धीरो ही पर ब्रह्म स्वरूप भाक और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है और धीर पुरुष बोध को उपलब्ध व्यक्ति जिसका सिंहनाद हो गया जिसने अपने वास्तविक चेहरे को पहचान लिया वो न चाहता हुआ भी बूढ़ा सिंह जब उस युवा सिंह को नदी के तट पर ले गया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 जो जागृत थोड़ा सा भी जागृत है जरासी भी किरण जागने की जिसके भीतर उतरी वो निश्चय ही परब्रह्म स्वरूप के भजने वाला हो जाता है फिर स्वरूप भाक शब्द को समझना चाहिए परब्रह्म स्वरूप को भजने वाला भजन शब्द बड़ा अनूठा है भजन का अर्थ होता है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 उठेगा चलेगा सिंह की तरह बैठेगा सिंह की तरह सोएगा सिंह की तरह देखेगा सिंह की तरह ये सब होगा अखंड भजन श्वास लेगा सिंह की तरह जो कुछ करेगा सिंह की तरह करेगा उसका व्यवहार होगा उसका भजन वास्तविक धार्मिक व्यक्ति शब्दों से नहीं होता उसकी जीवन धारा से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 और फिर भी निद्रा में ऐसा शांत भाव कि कहीं भी मूर्छा नहीं बुद्ध जैसे सोते वैसे ही सोए रहते रात भर उसी करवट जहां हाथ रख लेते वहीं हाथ रहता रात भर बदलते ना जहां पैर रख लेते वहीं रखा रहता आनंद बहुत हैरान हुआ कि क्या रात में भी ख्याल रखते हैं कि पैर हिलाना नहीं हाथ हिलाना नहीं दिन में खैर से बैठते हैं रात आखिर उसने न रह गया उसने कहा मुझे पूछना नहीं चाहिए पहली तो बात यह मुझे देखना ही नहीं चाहिए था यह तो आपकी निजी बात है लेकिन मुझसे भूल तो हो गई कि मैं कई रातें जाग के देखता रहा और आपके उस सौंदर्य को देखना रात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 रात में भी खाली सागर को कहीं से भी चखोगे खारा ही पाओगे बुद्ध कहते मुझे कहीं से चखोगे बुद्ध भी पाओगे बुद्ध कहते रात बुद्ध को सपने नहीं आते सपने तो उन्हीं को आते हैं जो वासना में जीते सपने तो उन्हीं को आते जो भविष्य में जीते सपने तो उन्हीं को आते जो बिकमें भवि तुम जो कहते हैं होना है ये होना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 अगर दोनों जीत जाते तो क्या होता बहुत सपनों में दिल्ली पहुंचते कुछ जागे जागे पहुंच जाते जागे जागे पहुंचते वो भी काफी उपद्रव करते तुम्हारी राजधानियों में जितने लोग हैं ये सब पागलखानों में होने चाहिए अगर राजधानियों के आसपास दीवाना खड़े करके पागल खाने का तख्ता लगा दिया जाए दुनिया बेहतर हो ये पागल सभी होना चाहते हैं लेकिन तो जो नहीं हो पाते वो सपनों में हो जाते तुम सपने में वही हो जाते हो जो दिन में नहीं हो पाते दिन की बेचैनियां दिन के अधूरे ख्वाब अधूरी वासनाएं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 मूढ़ पुरुष संसार के पोषण करने वाले इस अनर्थ के मूल संसार का मूलोच्छेद ज्ञानों द्वारा किया गया है ज्ञानी वही है जो स्वरूप को उपलब्ध हो गया जिसने अपने भीतर की नैसर्गिक प्रकृति को पा लिया जैसे कोयल प्राकृतिक है और गुलाब और जैसे कमल प्राकृतिक है और ये पक्षियों की चहचाहट जिस दिन तुम भी अपने स्वरूप में हो जाते उस दिन ज्ञान शहरों के छोड़कर मुहावरे आओ हम जंगल की भाषाएं बोलें, जिसमें हैं चिड़ियों के धारदार गीत खरगोशों का बोलापन कोपल की सुर्ख पसलियों में दुबका बैठा फूलों जैसा कोमल मन, कम से कम एक बार और सही हम आदम गंधों के हो ले पेड़ों से पेड़ों का गहरा भाईचारा उकड़ू बैठे हुए पहाड़ जेठ की अग्न गाथा पर छा जाने वाला पोर पोर हरियल अषाढ़ बंद हो गई हैं जो छंदों की जंग लगी खिड़की हम खोलें शहरों को छोड़कर मुहावरे आओ हम जंगल की भाषाएं बोलें ज्ञानी अपने स्वभाव की भाषा बोलता वही उसका वचन है वो फिर जंगल का हुआ वो फिर परमात्मा का हुआ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 आग्रह मत दोहराओ निराग्रही बनो आधार रहित बातें हैं ये, क्योंकि एक ही आधार है जीवन में अनुभव और कोई आधार नहीं जो तुमने जाना बस उतना ही कहो जो तुमने नहीं जाना कहो मुझे पता नहीं इतनी तो ईमानदारी बरतो कम से कम इतने बड़े झूठ तो मत बोलो छोटे मोटे झूठ बोलो चलेगा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 धार्मिक में उसको कहता हूं जिसका दरवाजा खुला जो कहता मेरा कोई आग्रह ईश्वर होगा द्वार मैंने खुले रखे तुम आना मैं पलक पांवड़े बिछाए बैठा हूं तुम नहीं होोगे तो मैं क्या कर सकता हूं द्वार खुला रहेगा और तुम नहीं आओगे मैं बाधा ना दूंगा तुम आओगे तो स्वागत करूंगा तुम हो तो मैं राजी हूं तुम्हारे साथ नाचने को तुम नहीं हो तो मैं क्या कर सकता हूं पैदा तो नहीं कर सकता आधार रहित और दुराग्रही मूढ़ पुरुष संसार के पोषण करने वाले इस अनर्थ के मूल संसार का मूल छेद ज्ञानियों द्वारा किया गया है जिन्होंने जाना है ज्ञानी उन्होंने समस्त निराधार मान्यताओं आग्रहों पक्षपातों का मूल छेद कर दिया यह अनर्थ की जड़ें काश दुनिया में लोग अपने अज्ञान को स्वीकार करने और झूठे आग्रह न करें तो खोज फिर शुरू हो फिर झरना बहे फिर हम यात्रा करें फिर सत्य की लेकिन कोई हिंदू बनकर बैठा कोई मुसलमान बन के बैठा कोई कुरान पकड़ के बैठा कोई गीता पकड़ के बैठा न तुम्हारा गीता से कुछ संबंध न कुरान से कुछ संबंध न तुम कृष्ण को पहचानते न तुम मोहम्मद को लेकिन तलवारें निकाल लेते हो बड़ा अनर्थ हुआ है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 ग्रह विग्रह मूढ़ा संसार एतश, अनर्थ मूल्य मूलोच्छेदा कृतोबुध वो जो बुद्ध पुरुष है जागृत ज्ञानी उन्होंने इस अनर्थ के मूल को काटा है उन्होंने कहा है अनाग्रह आग्रह नहीं हट नहीं पक्षपात नहीं खोजी की दृष्टि खुला मन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 के पग ध्वनि सुनाई पड़ती तो तुम कहते होंगे सूखे पत्ते हवा खड़खड़ाती होगी कोई सूखी पत्तियां नहीं खड़खड़ा रही क्योंकि सभी पत्ते उसी के सूखे भी और हरे भी ये उसके ढंग आने के कभी सूखे पत्तों की आवाज में आता कभी हवा के झोंके में आता कभी बादल की तरह घुमड़ कभी वर्षा की तरह बरस कभी चांद में कभी सूरज में हजार हजार उपाय से आता। तुम जरा आंख खोलो आग्रह मत रखो सिद्धांतों की आड़ में मत बैठो सिद्धांतों को फेंको दो कौड़ी के हैं सिद्धांत सत्य को चुनो और सत्य को चुनने का एक ही उपाय अनुभव अनुभव एकमात्र आधार है, और कोई आधार नहीं तर्क सिद्ध नहीं कर सकता सिर्फ अनुभव ही सिद्ध करता है अनुभव स्वयं सिद्ध है अज्ञानी जैसे शांत होने की इच्छा करता है वैसे ही वह शांति को नहीं प्राप्त होता है लेकिन धीर पुरुष तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर सर्वदा शांत मन वाला है न शांति लभते मूढ़ो यथा समितु मिच्छति। शांति की इच्छा से शांति नहीं मिलती क्योंकि इच्छा मात्र अशांति का कारण है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 बाजार के नाम पे आसान थे किसी तरह उससे छुटकारा मिटा अब तुम शांति के नाम पे आसान हो लेकिन दौर जारी अब शांति पानी पहले धन पाना था पद पाना था अब शांति पानी तुम महत्वाकांक्षा से कभी छूटोगे या नहीं शांत होने का अर्थ है कुछ नहीं पाना शांत हो गए जहां पाना गया वहां शांति आई इस दरवाजे से पाना गया उस दरवाजे से शांति आई दोनों सांसांत कभी नहीं होते इस सूत्र पर ध्यान रखना इस पर खूब ध्यान करना मनन करना न शांति लभते मूढ़ो यथा समितुमिच्छति, मूढ़ व्यक्ति कभी शांत नहीं हो पाते क्योंकि वो शांति की कामना करते धीरस्व विनिश्चित सर्वदा शांत मानसा और जो ज्ञानी है धीर हैं वे तत्व को निश्चयपूर्वक जानकर सर्वदा शांत मन वाले हो जाते इस बात को जान लिया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 चलते उठते बैठते प्रति क्षण प्रति पल तुम जो हो परम तृप्त ऐसा घट सकता है मात्र बोध से सुनना इस महा को ऐसा घटने के लिए कुछ भी करना जरूरी नहीं है क्योंकि ऐसा घटा ही हुआ है ऐसा तुम्हारे भीतर का स्वभाव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 यम है नियम है आसन है प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान फिर समाधि फिर समाधि में भी सविकल्प समाधि निर्विकल्प समाधि सभी समाधि निर्वि समाधि तब कहीं इस जन्म में तो तुम सोच लो पक्का कि होने वाला नहीं यम ही ना सधेंगे समाधि समाधि तो बहुत दूर है नियम ही ना सधेंगे इसलिए तो तुम्हारे तथाकथित योगी ज्यादा से ज्यादा आसनों में अटके रह जाते हैं, उससे आगे नहीं जाते उससे आगे जाए कैसे आसन ही नहीं सद पाते पूरे आसन ही इतने हैं आसन ही साधते साधते जिंदगी बीत जाती प्राणायाम साधते साधते जिंदगी बीत जाती फिर यम नियम कुछ छोटी मोटी बातें नहीं है अहिंसा साधो सत्य साधो अपरिग्रह साधो अचौरी साधो ब्रह्मचरी साधो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 जन्मों तक तो प्रतिष्ठा का सवाल ही नहीं है तुम्हें करना हो तो तुम्हारी मौज हो अभी सकता है धन्यो विज्ञान मात्रेण मुक्ता तिष्ठति अविक्रिया क्योंकि मुक्ति में जो प्रतिष्ठा है उसके लिए किसी क्रिया की कोई जरूरत नहीं सिर्फ समझ सिर्फ बोध सिर्फ प्रज्ञान इन सूत्रों पर खूब मनन करना सोचना उथलना पुथलना चबाना चूसना पछाना ये तुम्हारे रक्त मांस मज्जा बन जाएं तो इससे इससे अद्भुत कोई शास्त्र पृथ्वी पर दूसरा नहीं आजित नहीं